मा विदेश वी ओ शांति ही शांति ही शांति वेदांत दर्शन की दसवीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाठ के सातवें सूत्र तक का पाठ पिछली कक्षा में हुआ था उपास्य के रूप में मात्र ब्रह्म ही स्वीकार्य है ब्रह्म की ही उपासना की जाती है और वहां जो वर्णन किया गया है वो ब्रह्म पर ही लागू होता है जीवात्मा पर लागू नहीं होता और वहां ब्रह्म को कर्म के रूप में और आत्मा को कर्ता के रूप में कहा गया इससे भी दोनों में भिन्नता है और दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वहां पुरुष का अर्थ जीवात्मा का कथन होता है स्मृति ग्रंथ भी इसको कहते हैं और कोई कहे कि जीव जहां रहता है वो छोटी सी जगह है और वहीं परमात्मा भी रहता है तो परमात्मा एक देश होगा तो उस सब के लिए कहा कि परमात्मा का जो हृदय प्रदेश में कथन किया गया है वो तो आत्मा के द्वारा उसकी सन्निधि वहां पर हो सकती है इसीलिए कथन है बाकी तो परमात्मा सर्वव्यापक है अब इसी से संबंधित चर्चा कुछ और आगे चलेगी पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना हो तो वो पूछ सकेंगे उससे पहले मैं थोड़ा आपको कल के प्रश्न के संबंध में बताता हूँ पृष्ठ संख्या 50। पृष्ठ संख्या 50 पर प्रथम सूत्र में ही भाष्य में नीचे से सातवीं आठवीं पंक्ति में जो मुंडोपनिषद का वचन है यह सर्वज्ञ यस्य ज्ञानमय तपह तस्म ब्रम रूप जायते इस पे प्रश्न था इनका दिलीप जी का कि तस्मात जायते अष्टी का सूत्र है जनिकर्तु प्रकृति जन धातु का जो कर्ता जनधातु के जनधातु का जो करता करने वाला यानी जो अर्थ वस्तु है जो उत्पन्न हो रहा है उसकी जो प्रकृति प्रकृति अर्थात तो उसका जो उपादान कारण उसमें पंचमी विभक्ति होती है तो यहां पर भी तस्मात ये पंचमी विभक्ति है और जायते तस्मात जायते जायते का करता है यहां पर ब्रह्म ब्रह्म यानी तो प्रकृति ब्रह्म यानी तो प्रकृति कार्य जगत वो ब्रह्मांड अर्थ जब लेंगे तो जन धातु का जो करता यानी जो उत्पन्न हो रहा है जायते जो उत्पन्न हो रहा है वो है ब्रह्म और उसकी जो प्रकृति यानी उपादान कारण उसमें पंचमी विभक्ति होती है तो यहां पर तस्मात ये पंचमी विभक्ति है इससे पता लगा कि ये तस्मात तो उपादान कारण होना चाहिए और तस्मात से यहां पर परमात्मा का ग्रहण है परमात्मा का ग्रहण है तो फिर इससे वो अद्वैत सिद्ध होने लगेगा कि कार्य जगत का परमात्मा उपादान कारण है जनी प्रकृति सूत्र के आधार पर इन्होंने एक प्रश्न यहाँ रखा था तो इसमें इस सूत्र का जन धातु जनिक जनी, जनी प्रकृति प्रकृति का मतलब उपादान कारण जो है ये प्रथमावृत्ति में तो लिखा हुआ है लेकिन काशिका के दोनों व्याख्या का दोनों व्याख्याओं में न्यास और पदमंजरी में ऐसा नहीं है वहां बल्कि उन्होंने ये प्रश्न उठा करके कहा है कि यहां पर निमित्त कारण सहयोगी कारण भी गृहित होगा मात्र उपादान कारण नहीं गृहित है और उसमें उन्होंने युक्ति रखी कि जनी करतु प्रकृति प्रकृति को खोलते हुए काशी का कारण वृत्ति कार ने कारणम लिखा है वो तो कहते हैं कि यदि उपादान कारण ही अपेक्षित होता तो यहां पर उपादान कारण लिखते हैं प्रकृति अर्थात कारण केवल कारण लिखा है और कारण तो सभी तरह के गृहित हो सकते हैं तो कारण मात्र का यहां पर ग्रहण होगा मात्र उपादान कारण का नहीं और उसके लिए उन्होंने वहां पर उदाहरण दिया पुत्रात् प्रमोदो जायते पुत्र से प्रमोद होता है हर्ष होता है यानी पुत्र को देख के माता पिता को संतान को देख के उसकी निकटता से उनको सुख होता है पुत्रात्थ प्रमोदो जाये अब इसमें पुत्र प्रमोद की प्रकृति अर्थात उपादान कारण नहीं है तो जायते है और पुत्रात् है पंचमी है तो इस तरह के वाक्य में हम हर जगह यहाँ उपादान कारण ही लें तो उन्होंने खंडन किया इस बात का उपादान कारण नहीं यहाँ पर सहकारी कारण यानी एक तरह से कहो निमित्त कारण भी स्वीकार्य है इसी तरह से इस सूत्र के जो दो उदाहरण हैं श्रृंगात शरो जाए थे से बाण उत्पन्न होता है कुछ इस तरह के सींग होते हो जिससे कि बाण बनाया जाता होगा जो भी जिस भी तरह से उपादान कारण के रूप में काम में आता है तो ये तो उपादान कारण का उदाहरण है और दूसरा है गोमयात वृश्चि को जायते ये उपास में उपादान कारण का उदाहरण नहीं है गोमय उसका उपादान कारण नहीं होता गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं बिच्छू तो अपने अंडे से ही पैदा होते हैं गोबर उसमें सहकारी कारण है निमित्त कारण है तो जो प्रसिद्ध ये दो उदाहरण है इसमें भी गोमयात उपादान कारण नहीं सहकारी कारण का ही द्योतक है दूसरा उन्होंने एक तर्क दिया कि पीछे ध्रुव अपाए अपादान में जो ध्रुव है तो उसको सीमा अर्थ लिया है वहां से अपादान जिससे जहां से ध्रुव का अर्थ क्या लिया हाँ इसमें जो स्थिर रहता है या जहां से सीमा उसकी होती है, है? जहां से प्रारंभ होता है वो तो पहले से आ ही रहा था और जो चीज उत्पन्न हुई है और यदि उपादान कारण अर्थी ही ग्रहण करना होता तो वो तो ध्रुवम से ही ग्रहित हो जाता जनी कर्तु प्रकृति इस सूत्र में प्रकृति शब्द पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी तो जहां तो वहीं से ही तो निकल कर के आ रहा है ये तो वो वैसे ही ग्रहित हो जाता लेकिन फिर भी प्रकृति शब्द पढ़ा इसका मतलब है ये मात्र ऐसा ही नहीं सब अन्य कारणों का भी ग्रहण करना चाहते थे इसलिए उस तरह से यहां पर दोष नहीं ले सकते हम प्रकृति के आधार पर यहां तस्मात से कोई उपादान कारण का ही ग्रहण करना चाहे और इससे अद्वैत को सिद्ध करे तो वो संभव नहीं है व्याकरण की दृष्टि से ये सूत्र यहां नहीं लगेगा दूसरा पृष्ठ पचास पर ही द्वितीय सूत्र उसके भाष्य में जो छंदोग उपनिषद का वचन लिखा है मनोमय प्राण शरीरों भारूप परमात्मा के गुण धर्म बताए गए कि वो मननशील है मनोमय है और प्राण शरीर है प्राण है शरीर जिसका तो इसमें जो आपने पूछा था तो प्राण शरीर का उदयवीर जी ने इसका खोला है तो प्रकर्ष रूप से जीवन उत्कृष्ट चैतन्य प्राण शब्द को प्र मतलब तो उत्कृष्ट हो गया और अन का मतलब जीवन उन्होंने लिया चैतन्य उत्कृष्ट चैतन्य उत्कृष्ट चैतन्य जिसका शरीर है ऐसा वो परमात्मा दो तरह के चैतन्य एक आत्मा का यानी जीवात्मा का एक परमात्मा का तो प्राण शरीर कहते हुए परमात्मा को कहा गया जिस जो उत्कृष्ट चैतन्य वाला है और चैतन्य मतलब तो ज्ञान से संबंधित होगा तो उत्कृष्ट ज्ञान वाला है जो उत्कृष्ट चैतन्य वाला है इसलिए प्राण शरीर रहा प्राण उत्कृष्ट चैतन्य जिसका शरीर है जिसका स्वरूप है जिस स्वयं है, है वो उसको प्राण शरीर कहा यह परमात्मा का वाचक है एक संख्या पैंतालीस देखिए पृष्ठ संख्या ४५ पर सूत्र संख्या २५ सूत्र संख्या २५ में कल ये एक प्रश्न आया था चेतो अर्पण निगदात तथा ही दर्शनम चित्त के परमात्मा में लगने के अर्पण का कथन होने से जैसा कि बताया और यहां पर किसी भी वाक्य में ऐसा नहीं कहा गया ये बात आई थी ना कि यहां चित्त को लगाने की तो कोई बात कही नहीं गई है तो ये वास्तव में चित्त को लगाने वाली बात नहीं है ब्रह्म जी ने स्पष्ट ही लिखा है यहां पर मन को मन इस बात को ठीक तरह समझ सके इसलिए यह उदाहरण दिया गया है जो छंद का विधान किया गया यानी गायत्री छंद का कथन किया वो दृष्टांत के रूप में है और दृष्टांत का प्रयोजन क्या होता है उस बात को उस विषय को मन में ठीक तरह से बैठा देना तो मन में इसका इस ये ज्ञान ये समझ ठीक तरह बैठ जाए इसके लिए यह कथन है मन उस परमात्मा में लगता है ये वाली बात कथन नहीं है देखिए भाष्य में इन्होंने लिखा है आठवीं पंक्ति देखिए कुतः करके जो लिखा है अर्पण निगदात की वक्त वचन दे दिया अत्र खंडे समष्टि पुरुषो गायत्री नामना उच्चते यहां तक हो गया कुतः क्यों किया अब वो हेतु दे रहे चेतो अर्पण निगदात को खोलते हुए तत्र ब्रह्मणी चेतो अर्पण निगदात चेतो अर्पण निगदात जो का तू सूत्र वाला अंश दिया है अब रेखा खींच करके जो आगे लिखा है इसको खोला है मनो निवेश प्रतिपादनात् चेता मतलब मन अर्पण यानी निवेश उसका निगदात्मक मतलब प्रतिपादन के लिए क्या मन प्रवेशो ही तथा इति मन का वहां पर प्रवेश हो जाए इति गायत्री छंदसा सम्यक प्रदर्शनम सुगम अर्थम सम्यक प्रदर्शन सुगम अर्थ के लिए है मन का प्रवेश वहां हो उसका यह अर्थ नहीं है कि मन परमात्मा में लगे सीधे सीधे लगाने की बात कही गई है उस दृष्टांत को देख करके परमात्मा का स्वरूप ठीक समझ में आए मन उसको समझ सके इसलिए यह कथन किया गया तो ये जो यहां जितने वचन कहे गए हैं उसमें कहीं भी मन परमात्मा में टिकता है मन परमात्मा में लगाइए लगाना चाहिए ऐसा कोई कथन नहीं है तो वो कोई आपत्ति भी नहीं है इन्होंने ऐसी व्याख्या की ही नहीं है ठीक है और को? कुछ पूछना है पाठ के अंदर बोलिए जी, जी ये दूसरे पाद का पहला सूत्र इसमें जो उदाहरण आया है सर्वम खलविदम ब्रह्म तलांत शांत उपासित तो इस उदाहरण पर इस सूत्र के द्वारा ये पता किया गया कि यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है यहाँ इसमें ब्रह्म की उपासना करने का ही उपदेश दिया है परंतु इस मतलब इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ ऐसे निकल रहा है कि खलु खदम ब्रह्म ये सब कुछ ब्रह्म ही है तो इसलिए इति, उसी से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है ऐसा सोच करके उपासना करे एक तो, तो यह अर्थ हो गया ठीक है आगे तो फिर इसमें कोई मतलब संशय तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पर ब्रह्म है या कुछ है तो इसमें इसको संशय के रूप में उठा करके इसका समाधान क्यों करें हाँ इसमें जो वचन तो सारा दिया ना सर्वम इसके आगे स क्रतुम कुर्वीता इसके बाद का जो वर्णन है वो मनोमय प्राण ये वाला वचन आ रहा है तो मनोमय प्राण शरीर ये परमात्मा के लिए घटता हुआ नहीं दिखता प्रथम दृष्टिया ये किसी जीव पे घटता हुआ दिखता है उसको देख करके शंकराचार्य जी ने भी ये बात उठाई है कि भाई किसकी उपासना की जा रही है यहाँ पर ये लंग, लिंग दिख रहे हैं लक्षण दिख रहे हैं मनोमय और प्राण शरीर इत्यादि तो उससे जीव आत्मा की तरफ संकेत जाता हुआ दिख रहा है उसको लेके यहां इन्होंने उसको लिखा नहीं है सीधे सीधे और इन्होंने तो सीधे ये कहा ये कह दिया कि यहाँ पर दोनों के लक्षण दिख रहे हैं क्योंकि सर्वम थल जो इदम है यानी ये जो जगत है एक तो ये या तो ये उपास्य हो सकता है और फिर आगे जो कृतुमय पुरुष है कृतुमय ये जीव के लिए कहा गया है यहां जैसा करता है वैसा ही दूसरे लोक में होता है यहां जैसे संस्कार होते हैं वैसे दूसरे शरीर में जाते हैं ये जो कथन है यानी मृत्यु के बाद में पुनः शरीर का धारण करना ये परमात्मा पर नहीं घटता है ये जीव पे घटता है तो या तो जगत है या तो जीव है ऐसा करके ब्रह्मिजी ने व्याख्या किया तो संदेह तो पैदा किया इन्होंने उसके बिना तो विवेचना ही नहीं हो सकती थी अगर किसी को सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है वहां तो कोई बात ही नहीं है जिनमें ये प्रश्न उठ सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये चर्चा की गई आचार्य जी एक ब्रह्म के संबंध में प्रश्न है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दो ब्रह्म होते हैं एक शुद्ध ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म तो जो शुद्ध ब्रह्म होता है वो सृष्टि आदि नहीं करता है और जो सगुण ब्रह्म होता है वही सृष्टि आदि करने वाला होता है इसलिए उपनिषदों में भी ब्रह्म के वर्णन में दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं कहीं कहीं पर उसको अमनाहा कहा जाता है अमनाहा शुभ्र ऐसे करके एक वचन आता है और यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर मनोमय कह रहे हैं अर्थात वो मनोमय है कहीं अवाक कहते हैं तो कहीं बांग्मय कहते हैं तो इस तरीके से जो अलग अलग वर्णन मिलते हैं तो उससे ये सिद्ध करते हैं कि दो प्रकार के ब्रह्म होते हैं सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म और पुराणों में भी ऐसा आता है कि अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग अधिपति होते हैं तो वही उसका संचालन करते हैं और जैसे यो, योगदा तो उस, नहीं उसके आधार पे आप ये कहना चाहते हैं अनेक सगुण ब्रह्म है हाँ जी सगुण ब्रह्म ऐसा मानते हैं जी नहीं निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दो ब्रह्म का तो कथन करते हैं और सगुण ब्रह्म अनेक हैं ऐसा वो मानते हैं पुराणों में श्लोक मिलता है जो अधिपति हैं वो ये सगुण ब्रह्म ही है या अधिपति एक अलग है कोई सगुण ब्रह्म ही है, है तो अनेक सगुण ब्रह्म है ऐसा मानते हैं वो हाँ जी और योग दर्शन में भी जैसे आज ही हमारा सूत्र आया था कि ये सर्वभाविष्ठातृत्व प्रकृति वशित्व तो मतलब संप्रज्ञात समाधि में ही प्राप्त हो जाता है तो जो मुक्ति की अवस्था है वो तो उससे भी ऊंची है तो ये सृष्टि आदि करना तो एक मुक्ति की दृष्टि से देखें तो एक निम्न चीज हो गई तो इस तरीके से कोई उस शुद्ध ब्रह्म से कोई निम्न है जो इस सृष्टि आदि को चला रहा है ऐसा ठीक है ऐसा बहुत से लोग मानते हैं आपने जो वेदांत दर्शन योग दर्शन की बात कही तो वेदान दर्शन में आगे एक सूत्र आएगा तो जगत व्यापार वर्जम ये जो मुक्ति के आत्माए होती है वो जगत के व्यापार से रहित होती है तो वो जगत का व्यापार नहीं कर सकती यानी सृष्टि की रचना कर दी वो कर दी आपका ये तर्क था हेतु था कि जब प्रकृति वशित्व आदि समाधि प्राप्त को व्यक्तियों को ही हो जाती है तो जो मुक्ति में जाता है उसकी तो शक्ति सामर्थ्य और भी ज्यादा होगी तो ये प्रसंग वेदांत में आगे आएगा तो मुक्तात्मा की शक्ति बढ़ जाती है और वो संसार का ही रचना करता है ऐसा नहीं है उसकी स्पष्ट निषेध किया गया है जगत का कोई व्यापार नहीं कर सकता है मुक्तात्मा चाहे मैं इसको ये, इसके लिए इसके ऊपर कुछ विशेष सहायता कर दू विशेष कृपा कर दू कुछ कर दू जगत से संबंधित कोई व्यापार वो नहीं कर सकता जगत व्यापार वर्जम इत्यादि वर्णन वहां आएंगे तो ये तो कहना ठीक नहीं है अब जो आपने सगुण और निर्गुण ब्रह्म है इस तरह से जो कथन किया जाता है ब्रह्म तो एक ही है इसकी तो पुष्टि हमारे को बहुत जगह होती है कि एक ही है अब कोई अपनी दृष्टि से देखना चाहे भेद कर दे कि भाई ब्रह्म तो अनंत है असीम है और ये जो जगत चल रहा है ये उसके एक भाग में चल रहा है एक एक अंश में चल रहा है तो परमात्मा का जो भाग, यहां जो परमात्मा इस जगत को चला रहा है एक तो वो वाला भाग हो गया परमात्मा का और एक वो भाग हो गया जो कि जगत से परे है तो जो इस जगत से परे वाला भाग है त्रिपादश्यामृतम दिवी वाला है वो तो निर्गुण है क्योंकि वो प्रपंच में नहीं पड़ा क्योंकि वो सृष्टि की रचना में、, में नहीं आया तो वो तो हो गया निर्गुण और ये जो भाग है ये सृष्टि की रचना कर रहा है चला रहा है नष्ट कर रहा है इत्यादि जो सारी गतिविधियां कर रहा है कर्मफल आदि का है तो ये सगुण हो गया यानी वो गुण उसके प्रकटीभूत हो गए तो ऐसे दो भेद करके जो कथन है वास्तव में तो एक ही है और एक ही उपास्य है एक ही प्राप्तव्य है अब यूं हम गौण कथन की दृष्टि से भले ही कर लें कि इसका ये भाग चूंकि सक्रिय है इसलिए इसको सगुण कह देते हैं ये हमारे कथन की दृष्टि से है तो परमात्मा तो एक रस है एक जैसा है सब जगह एक जैसा है तो उसमें कोई भेद नहीं आना चाहिए और इस तरह का यहाँ उपनिषद में उपनिषद में इस तरह के संकेत निकालते हैं लेकिन वेदांत के अंदर या अपने आर्स ग्रंथों में सगुण निर्गुण ब्रह्म की इस तरह की कोई चर्चा मेरी जानकारी में तो नहीं आई और देखते हैं इसको वेदांत दर्शन को पढ़ते हैं कहीं ऐसा आता है तो देखते हैं या वेद के अंदर अलग अलग इस तरह का है तो जहां उसके गुणों का वर्णन आता है कि एकदम शांत है शुद्ध है पवित्र है तो वो तो परमात्मा इस संसार को चलाते हुए भी शांत शुद्ध पवित्र है उसमें उसके कोई दोष थोड़ ना आ रहा है अविद्या थोड़ ना आ रही है वो वैसा का वैसा ही है लेकिन फिर भी कथन के लिए है कि परमात्मा चला रहा है उस समय और एक नहीं चला रहा है सृष्टि को उस समय में अंतर हम अपनी दृष्टि से देख लेते हैं और कोई आचार्य जी इसी में कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग मुक्त आत्मा को सृष्टि करने वाला नहीं बताते हैं अभी तो वो मुक्ति से पहले की चीज़ें सृष्टि इस प्रकृति पे जो अधिकार प्राप्त होता है वो सृष्टि से पहले मतलब मुक्ति से पहले ही होता है उसी समय वो सब करने वाले होते हैं और मुक्त होने के बाद में फिर वो मतलब सृष्टि आदि नहीं करते हैं ऐसा ही मानते हैं मुक्तात्मा को सृष्टि करने वाला नहीं, तो नहीं आपने कथन में कुछ ऐसा कहा था कि मुक्तात्मा तो और भी शक्तिशाली और और भी सामर्थ्य वाली कुछ होनी चाहिए मैं उसके ऊपर बोल रहा था तो ठीक है अगर वो मुक्तात्मा को नहीं मानते हैं और ये जो सृष्टि के रचयिता भी हैं ऐसा जो सृष्टि का भूत प्रकृति को वश में करने वाले हैं तो वो भी जो संभव है उसी को करते हैं और विरुद्ध नहीं करते हैं। जो प्रकृति चल रही है उसमें अगर कुछ वो कर सकते हैं तो उसके अनुकूल ही करेंगे ऐसा उच्च व्यक्ति ईश्वर की आजा के विपरीत और ऐसे ही कुछ भी क्यों करेगा कोई प्रयोजन नहीं उसका आ, अपनी दृष्टि से अन्यों के हित की दृष्टि से कुछ इधर उधर करते हैं जैसे मनुष्य भी कर लेते हैं वो कुछ ज्यादा सीमा पे कर लेते होंगे उतना है और कोई कुछ प्रथम पाद के सूत्र उन्तीस और तीस इसमें जो ब्रह्म के साथ जीव का जो तादाद में संबंध के विषय में जो चर्चा आई थी तो न्याय दर्शन में एक प्रसंग आता है स्मृति के संबंध में कि जब साक्षात हो रहा होता है प्रत्यक्ष हो रहा होता है उस समय में स्मृति नहीं उठ रही होती है लेकिन यहाँ के प्रसंग से ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात्कार चल रहा है और व्यवहार काल में फिर वो उपदेश कर रहा है उसको संभव दिखाते हुए उन्होंने उपदेश दिया है कह सकते हैं जो साक्षात्कार किया उसको बाद में तो कह ही सकता है ना कि मैंने साक्षात्कार किया लेकिन अब उस... दो बातों को घुला मिला रहे हो आप कह रहे हो कि जिस समय प्रत्यक्ष होता है उस समय स्मृति नहीं होती है तो ठीक है जिस समय प्रत्यक्ष होता है उस समय अन्य स्मृति नहीं हो रही है हो गया लेकिन प्रत्यक्ष के बाद में उस प्रत्यक्ष की स्मृति हो सकती है उसका निषेध थोड़ा ना किया गया है तो यहां जिस समय प्रत्यक्ष हो रहा है उसका अभावम हो चुका हूं पीछे की भी स्मृति कह सकते हैं और अभी मैं उस स्थिति में हूं मैं हो गया हूं ये तो वर्तमान का है ये कोई स्मृति नहीं है जैसे कोई कहे मैं पानी में डुबकी लगाई मैंने डुबकी लगा रखी है ऐसे तो यदि बहुत सूक्ष्मता से एकाग्रता से प्रत्यक्ष हो रहा है अन्य वृत्ति नहीं है तब तो हम कह सकते हैं कि पिछली स्मृति नहीं है लेकिन सामान्य रूप से जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो उस समय हम उससे वस्तु से संबंधित या उस जैसी वस्तुओं से संबंधित स्मृतियां भी साथ में रखते ही हैं है सामान्य व्यवहार के अंदर है बोलिए जी इसमें बस एक यही प्रश्न हो रहा है कि आ, मतलब ये कह रहे हैं कि तादात में संबंध होते हुए रखते हुए वो बोल रहा है बोल सकता है तो वहां पर तो बोल मतलब सकता है कि मैं ऐसा हूं ऐसा हो गया हूं ऐसा बोल सकता है ना क्योंकि तादत्व में संबंध अभी देख रहा है, मैं जल में निमग्न हो गया हूं मैं ईश्वर में निमग्न हो गया हूं बोल सकता है इसका न्याय दर्शन की उस बात से कोई विरोध नहीं है न्याय दर्शन की वो बात भिन्न प्रसंग में भिन्न कही गई है उसको यहां मत जोड़ो उससे कोई विरोध नहीं आ रहा है इसमें जी ए, एक तो स्थिति ये है कि जिस समय वो समाधि अवस्था में है और उसका तादात्म्य संबंध है और दूसरा यह है कि अब ये व्यवहार काल में है तो क्या व्यवहार काल में ईश्वर के साथ साक्षात्कार ना होते हुए भी क्या तादात्म्य संबंध ईश्वर के साथ है यह कथन किया जा सकेगा ऐसा था मेरे को यह कथन किया जा सकता है व्यवहार काल में है मेरा तादात्म्य संबंध था के रूप में स्मृति का कथन किया जा सकता है उसका भी न्याय दर्शन से कोई विरोध नहीं है और निकट भविष्य में कोई चीज होती है या निकट भूतकाल में होती है उसको भी वर्तमान की तरह भी कथन किया जा सकता है अभी अभी हुआ है और अब हम हो चुका या यद्यपि भूतकाल है लेकिन उसको हम वर्तमान में कथन कह के बस भोजन खाई खाए खा, खा के आई रहा हूं या तो आ रहा हूं अभी, अभी अभी आई रहा हूं आए हुए कई दिन हो गए लेकिन कह सकते हैं कि अभी आई रहा हूं बस मैं आया ही हूं मैं अभी अभी तो ये सब कथन तो भाषा के हो सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कुछ जी प्रथम पाठ के इकतीसवें सूत्र में जहां पर विवेचना करते हुए लिखा है कि तीन प्रिश संख्या 48 में नीचे से ग्यारहवीं पंक्ति हाँ। उसमें लिखा है ब्रह्म उपासना विविकितम प्राण और स्वधर्मेन है हाँ। ना एक हिंदी भाषा में ब्रह्म मुनि जी ने एक प्राज्य धर्मेन भी लिखा है उसको कैसे सेट करेंगे किसमें लिखा है हिंदी में हिंदी में जी आ, ये पंक्ति है कहना तो अभिष्ट है छूट गया ऐसा लगता 21, है आ, 51 पे ऊपर से छठी पंक्ति आप पुरानी वाली देख रहे हैं नहीं सर नहीं नई का तो हो गया ब्रह्म मुनि जी की हिंदी में इक्यावन पृष्ठ पर ऊपर से पांचवी पंक्ति में तो जिनके पास हिंदी वाला है वो देख लें कहना अभिष्ट है प्राण धर्म से प्राज्य धर्म से और स्व धर्म से तो प्राच्य धर्म फिर यहाँ पर छूट गया है। ठीक है इसको देख लेंगे ऊपर तो हमने फिर इसको कैसे बाद में देख लेंगे इसको हिंदी में जिनको मिल गया होगा तो ठीक है मैं बाद में देखूंगा मेरे पास हिंदी की अभी नहीं है पिछले वाले संस्करण में यहां पर प्रज्ञा धर्मेण जुड़ा हुआ है तो प्राण धर्मेण इसके बाद में प्रज्ञा धर्मेण छूट गया है प्रज्याधर्मेणा प्राच्य धर्मेणा अर्थ लिखा हुआ है वहां पर ठीक है प्राची ले लीजिए इसको शंकर भाष्य को और देख लेंगे इसमें तो प्राण तो है ही और स्वधर्मेणा मतलब तो जीव धर्मेणा आगे प्रथम सूत्र दूसरे पाठ के प्रथम सूत्र में पृष्ठ संख्या पचास पे जी। जब ऊपर से ये ती, दूसरी तीसरी पंक्ति में चर्चा चली के ब्रह, ब्रह्म को अगर ब्रह्मांड का वाचक लिया जाए ये थोड़ा स्पष्ट करेंगे प्लीज इसमें स्पष्टता नहीं ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है जगत का वाचक है ऐसा ब्रह्मोनी जी ने प्रतिपादित किया और नीचे बहुत सारे उदाहरण भी दिए इन्होंने शास्त्रों के कि यहां पर ब्रह्म का मतलब ब्रह्मात्मा नहीं ले सकते ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड लेना चाहिए जगत से संबंधित ऐसा है। तो इसलिए इन्होंने संदेह भी पैदा के लिए सर्वम खलव इदम ब्रह्म ये सब कुछ जो ब्रह्म है ब्रह्म यानी ब्रह्मांड है तजलानीति शांत उपासिता इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय को देख करके शांत रूप से उपासना करे तो जगत की उपासना का एक कथन हुआ इसलिए संदेह पैदा हो रहा है ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्मांड अर्थ का वाचक है तो इनका प्रतिपादन है ऐसा तो शंकराचार्य जी ने भी तो यही माना है फिर नहीं शंकराचार्य जी ब्रह्म का मतलब तो ब्रह्म परमात्मा ही मान रहे हैं वहां पर इन्होंने विपरीत पक्ष से व्याख्या विवेचना करी है ब्रह्म का मतलब शंकराचार्य जी ब्रह्मांड नहीं मान रहे है एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा है वो परमात्मा परक मानते हुए ही बात कर रहे हैं प्राण की उपासना और जीव की उपासना वो अन्य अन्य चीजों से उसके साथ साथ ले रहे हैं वो ब्रह्म का मतलब परमात्मा ही मान करके चल रहे हो ठीक है आगे देखिए तो आठवां सूत्र प्रारंभ होगा प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का आठवां सूत्र आठवें सूत्र में पृष्ठभूमि के अनुसार लेते हुए कुछ प्रश्न उठाया और उसकी व्याख्या की है। सातवें सूत्र में यह कहा था अर्भ कौकस्वाद एक छोटे से स्थान में वो परमात्मा रहता है तो उसमें उन्होंने कहा था निचवाद एवं व्योम आत्मा उसी स्थान पर परमात्मा का साक्षात्कार करता है इसलिए ये कथन किया गया है तो यानी एक वो स्थान है शरीर में जहां आत्मा भी रहता है और परमात्मा भी रहता है दोनों रहते हैं तो जब दोनों रहते हैं तो एक समस्या वहां दिखाई दे रही है कि फिर तो आत्मा को जो जो भोग होते हैं सुख और दुख वो परमात्मा को भी होने लगेंगे परमात्मा भी सुख दुख से युक्त तो होगा ईर्ष्या द्वेष से युक्त तो होगा क्योंकि दोनों साथ साथ रह रहे हैं इस तरह का एक आक्षेप देते हुए फिर उसका समाधान किया जा रहा है आठवां सूत्र है संभोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेष्यात् संभोग का मतलब है सम्यक भोग जैसा भोग जीव का है वैसा उसकी प्राप्ति परमात्मा को होने लगेगी इस चेत अगर कोई ऐसा कहे तो बोलिए ठीक नहीं है विशेष वैशेश कथन होने के कारण से विशेषता होने के कारण से भाष्य जीवेन सार्थम ब्रह्मणो हृदय रूप स्थान समान संबंधात्म जीव के साथ में परमात्मा के ब्रह्म के हृदय देश रूपी समान स्थान का संबंध होने से कि दोनों एक ही स्थान पर हैं ये एक संबंध हो गया एक ही स्थान पर दोनों हैं ये स्थान के आधार पर दोनों में संबंध हुआ तस्मिन उस स्थान में सुख दुख भोग प्राप्ति भवेदिति चेत संकेत परमात्मा को भी सुख दुख भोग की प्राप्ति होने लगेगी ऐसी कोई आशंका करे तो तरही न न शंकित व्यम इसमें शंका नहीं करनी चाहिए कुतः क्यों विशेषता होने से तस् ब्राह्मणों जीवापेक्षा विशेष लक्षण विशेष लक्षण विशेष लक्षण उस ब्रह्म के तस्य ब्रह्मण है जीवापेक्षा जीव की अपेक्षा से विशेष लक्षण वाला होने से परमात्मा जीव की अपेक्षा विशेष लक्षण वाला है इसलिए ये शंका नहीं की जा सकती वो विशेष लक्षण क्या है उसको आगे बताएंगे तो पुष्टि के लिए ये ऋग्वेद का मंत्र और मुंडकोपनिषद में भी यह आया है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयरन्या पिप्पलम स्वादु अति अनश्न अन्यो अभिचाक इसमें मुख्य तो शब्द है अनश्न न खाता हुआ तो दो एक सुंदर पक्षी हैं। अच्छे पर्ण वाले सुपर्ण हैं, वो साथ साथ रहते हैं और सखा भी हैं, साथ रहते हैं और आपस में परस्पर मित्र भी हैं, और एक ही वृक्ष के ऊपर वो प्रसिद्ध मंत्र है तयोह अन्य पिपलम स्वादुवत्ती उन दोनों में से उन दो पक्षियों में से एक पक्षी तो मधुर फलों को खाता है उस वृक्ष के मधुर फलों को यानी जीवात्मा प्रकृति को भोगता है और दूसरा अन्य अनश्न अभिचाकशीति दूसरा न खाता हुआ केवल देखता है सूक्ष्मता से देखता है निकटता से देखता है तो यह विशेष गुण है परमात्मा का कि वो अनशन न खाता हुआ वो भोग नहीं करता है इसलिए ये जो आपकी आपत्ति है वो ठीक नहीं है भले ही एक स्थान पर दोनों रहते हैं लेकिन परमात्मा सुखी दुखी नहीं होता वैसे भक्त लोग इस भाव से कह सकते हैं संबंध बना करके भी लोग भाव में बोल देते हैं कि हम परमात्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो देखो परमात्मा ने हमको इतना सब कुछ दिया और हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमात्मा को कितना दुख होगा जैसे माता पिता को होता है जैसे किसी संरक्षक को होता है तो बोले ऐसे परमात्मा को कितना दुख होता होगा मैं परमात्मा को दुखी नहीं कर सकता उसने इतना सब कुछ दिया इसलिए मैं ठीक मार्ग पर चलूंगा ठीक है लक्ष्य तो ठीक बनाए अच्छा चलेगा लेकिन भक्ति भक्तिभाव में भाव वो विवेक से तो बोलेगा नहीं व्यक्ति बुद्धि से तो बोलेगा नहीं तो ऐसे ऐसे कथन मिल जाते हैं लेकिन परमात्मा तो सुखी दुखी कुछ नहीं होता है हम सोचे कि धार्मिक का लक्षण है दयालुता दयालुता मतलब करुणा करुणा मतलब दूसरे के दुख में दुखी होना तो परमात्मा तो धार्मिक है हमसे बहुत बड़ा धार्मिक होगा हम भी धार्मिक बनना चाहते हैं तो दुनिया में जो इतना दुख है उसको देख के परमात्मा को दुख तो होता होगा पर अगर परमात्मा को इतना भी दुख नहीं होता है तो वो कहां हृदय वाला हुआ उससे तो हम ही अच्छे कि हम किसी दूसरे के दुख में थोड़े दुखी हो लेते हैं थोड़े आंसू बहा लेते हैं और बिल्कुल तो निष्ठुर और कुछ भी नहीं उसको दुख होता तो हम अपने से तुलना करते हुए परमात्मा पे विभिन्न गुणों को आरोपित कर देते हैं ऐसे ही देखने लग जाते हैं और उसको हम अच्छा भी समझते हैं लेकिन परमात्मा वास्तव में सुखी दुखी नहीं होता पर हम सोचे कि हमारी बहुत ऊंची स्थिति हो गई है तो पर हमारा परम पिता परमात्मा बहुत खुश होता होगा कि हाँ मेरा बेटा इस ऊंची स्थिति को प्राप्त कर गया है तो उसको कोई भी भी नहीं होता, यदि वो चाहता है कि ये मुक्ति को प्राप्त करें शुद्ध हो जाए अंत करण शुद्ध कर लें, लेकिन उससे वो खुशी नहीं होता वो तो स, स, जैसा है आनंद स्वरूप है वहां कुछ अधिक सुख की कोई संभावना ही नहीं है सबसे अधिक सुखी है वो और दुख की भी कोई संभावना नहीं है तो ये अनश्न ना खाता हुआ यानी वो भोग नहीं भोगता है भले ही यहां पर रहता है बहुत से लोग बोलते हैं भाई परमात्मा को सर्व्यापक मानेंगे तो फिर तो कचरे कूड़े में भी होगा दुर्गंध में भी होगा तो फिर तो ऐसे तो, तो परमात्मा गंदा हो जाएगा परमात्मा को यह कोई भोग होता ही नहीं है अनश्न अन्य आगे खोल रहे हैं जीवात्म परमात्मा समान स्थान परमात्मा तो अभोक्ता जीवात्मा और परमात्मा एक समान स्थान वाले होने पर भी परमात्मा तो अभोक्ता है भोगने वाला नहीं है। और भोक्ता जीवात्मा हैत्मा स्पष्टम उत्तम और जीवात्मा ही भोक्ता है ये दोनों ही बातें इस वेद मंत्र में स्पष्ट कही गई है योगदर्शन भी योगदर्शन में भी इसकी पुष्टि की है क्लेश कर्म विपाकाशयर परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर ईश्वर कौन है जो क्लेश कर्म विपाक आशय से है, अछूता है यानी वो भोग नहीं भोगता है जीवात्मा खलु क्लेश कर्म भोगा भोग वासना भी संप्रचित है जीवात्मा तो क्लेश कर्म और भोग की वासनाओं से युक्त होता है किंतु न परमात्मा इति उत्तम लेकिन परमात्मा उससे युक्त नहीं होता लिप्त नहीं होता ये योग दर्शन में कहा गया परमात्मा, परमात्मा तो विभुर महत्व महीयान अनंत परमात्मा तो विभु है विभू शब्द को खोलिया मह तो महीयान बड़ों से भी बड़ा है या अलग भी कह सकते हैं विभू है सर्वव्यापक है और बड़ों से भी बड़ा है महतो महियान अर्थात अनंत अनंत है और अणोरणियान सूक्ष्म सूक्ष्म वो अणु से भी अणु से भी अणीय है अणु से भी छोटा अणु है अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अब अणु से भी अणु है का मतलब आकार में छोटा है ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता है वो बड़े से बड़ा है महत्वमहयान मतलब तो परिमाण में आकार बड़ा है उससे जितने भी आकारवान बड़े से बड़े हैं उनसे भी बड़ा है और दूसरी तरफ है वो छोटे से भी छोटा है अब छोटे से छोटा है मतलब वो ऐसा नहीं अब ये इस भाषा में अगर हम बोलेंगे अनोरणियान और महत्वमहियान इसको अगर यूं कहेंगे कि वो बड़े से बड़ा भी है और छोटे से छोटा भी है तो वही कहेगा कि कोई चीज यदि बड़े से बड़ी है तो वो छोटे से छोटी कैसे हो सकती है या तो बड़ी से बड़ी है या तो छोटे से छोटी है दोनों विपरीत चीजें नहीं हो सकती तो इसलिए इन्होंने खोलते हुए एक तरफ अनंत कहा है महत्व महियान को और अणोरणयान को कहा कहाक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो सूक्ष्म होने के कारण ये उसका स्वरूप है कि स्थूल चीजों में प्रविष्ट हो जाता है छोटा है ऐसा नहीं सूक्ष्म है वो प्रविष्ट हो सकता है यही यहां पर तात्पर्य है अणोरणियान का आगे तसे जीवे ने सह समान देशत पे पी ना भोग संप्राप्तिर्भवती ऐसे उस परमात्मा की और तो चूंकि सर्वव्यापक है इसे सब जीवों के अंदर भी विद्यमान है सर्वव्यापक है मतलब सब जीवों से युक्त है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है अनोरणियान तो सब आत्माओं के अंदर भी है इसलिए हर आत्मा को जो जो भी सुख दुख की भोग की प्राप्ति होती है उनसे वो युक्त होता होगा ये शंका तो किसी से भी युक्त नहीं होता तो तस्य जीवे न सह समान देश जीव के साथ समान देश वाला होने पर भी न भोग संप्रप्तिभावती भोग की प्राप्ति संप्राप्ति उसको नहीं होती है। जीव के साथ एक देश परमात्मा का क्यों बन पाता है उसके लिए ये दो गुण आवश्यक है सब जीव के साथ मतलब जीव जाति के सभी जीवों के साथ आत्मा के साथ आत्मा मात्र के साथ उसके लिए दो चीजें आवश्यक है एक तो वो महत्व महियान होना चाहिए यानी व्यापक होना चाहिए सर्वव्यापक होना चाहिए जिसमें कि सब आत्माएं आ जाती हो सब आत्माओं के साथ उसका संपर्क होना चाहिए मैं तो से पता लगता है लेकिन सब जीवात्माओं से संपर्क है लेकिन जीवात्माओं के बाहर बाहर अगर हो जीवात्माओं के अंदर ना गया हुआ हो तो भी समान देश वाला नहीं हुआ क्योंकि जिस स्थान पर जीवात्मा है उस स्थान पर तो परमात्मा नहीं है उसके चारों तरफ आसपास में भले ही ये तो हम गौण प्रयोग करते हैं कि भई हम एक ही स्थान पर हैं यानी एक ही भवन में है वैसे तो सब अलग अलग स्थान पर बैठे हैं। तो तत्वतः है एक स्थान तो तब हो सकता है जब परमात्मा आत्मा के अंदर भी हो तो एक तो सर्वव्यापक होना चाहिए महत्व और दूसरा अणोरणियान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होना चाहिए ताकि वो हर आत्मा के अंदर भी प्रविष्ट है अब कह सकते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही स्थान पर है लेकिन भोग की प्राप्ति तो परमात्मा को नहीं होती है उदाहरण दे रहे यथा आकाशो महानसे महान न दहियते जैसे रसोई के अंदर अग्नि जल रही है और उससे आकाश संतप्त नहीं होता है आकाश जलता नहीं है गर्म नहीं होता है और चीजें गर्म हो जाती हैं लेकिन आकाश नहीं होता है आगे निषिध्य पीत्य भोग प्राप्ति परमात्मा के भोग की प्राप्ति का सीधा सीधा निषेध भी किया गया है उदाहरण दे रहे हैं सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्ष न लिप्यते चक्षुषर बाह्य दोष ये, दो ये व लिखा है व कर लीजिए बाह्य दोष जैसे सूर्य सब लोकों का चक्षु है आंख है नेत्र है लेकिन फिर भी वो न लिप्यते चक्षुषर बाह्य दोषही नेत्र के जो बाहर के दोष हैं नेत्र में कई तरह के रोग हो सकते हैं उनसे वो ग्रस्त नहीं होता है सूर्य एक सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य उसी प्रकार से ये एक एक ही है परमात्मा एक ही है तथा सर्व भूतांतर आत्मा सब भूतों के अंदर रहने वाला आत्मा है सब प्राणियों के अंदर रहने वाला आत्मा है वह न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य वो लोक के बाह्य दुखों से लिप्त नहीं होता है लोक संसारिक दुखों से युप्त नहीं होता है स्पष्ट निषेध किया ये कठोपनिषद का है यहां जो संख्या दी गई है दो पांच ग्यारह हिंदी वाली में दो दो ग्यारह लिखा हुआ है हाँ दो दो ग्यारह तो इसमें क्या है कि कठोपनिषद में कुल छह वल्लियां हैं छ वलियां हैं तो आजकल जो उपनिषद मिलता है जो सत्यव्रत जी वाला है एकादशोपनिषद उसमें बस सीधे वल्लियां हैं छ वलियां और श्लोकों की संख्या है उस दृष्टि से दो ही चीजें होनी चाहिए थी यहां पर वो है पांच ग्यारह पांचवी बल्ली का ग्यारहवां श्लोक है ये लेकिन उसके आगे जो ये दो लिखा हुआ है उस पर विचार करते तो या तो लिखें इसको पांच ग्यारह इन पुस्तकों में देखना हो तो और आपके कुछ पुस्तकों में जो दो दो ग्यारह लिखा हुआ है वो इस तरह से ये जो छह वल्लियां हैं तीन और तीन वल्लियां हैं इनको दो अध्यायों में बांटा गया है पूरे कठोपनिषद को दो अध्यायों में बांटा तो प्रथम तीन वल्लियां पहले अध्याय में और बाद की दो बल्लियां बाद की तीन वल्लियां दूसरे अध्याय में आपके में ऐसा है तो जब हम अध्याय वल्ली और श्लोक की दृष्टि से देखेंगे तो ये दूसरे अध्याय का और उसमें दूसरी बल्ली है दूसरी बल्ली का मतलब हुआ पहले अध्याय की तीन वल्लियां जा चुकी और फिर चौथी और पांचवी दूसरी तो यह वास्तव में वही पांचवी वल्ली है दूसरे अध्याय के अंतर्गत देखेंगे तो दूसरी बल्ली दिखाई देगी तो इसको या तो हम करें दो दो ग्यारह ये ठीक है अथवा इसको पांच ग्यारह कर लें। तो जीवात्मा के साथ रहते हुए भी परमात्मा दुख से युक्त नहीं होता आगे अथाच भोग कर्म हेतु का युक्ति दे रहे हैं इसमें कि ये जो भोग है ये तो कर्म हेतु है कर्म उसका कारण है कर्म के करने पर भोग होगा और कर्म न शरीर धारणा अंतरेण संभव और जो कर्म है वो शरीर धारण के बिना नहीं होता किंतु परमात्मा तो शरीर संबंधात पृथक भूता है तो परमात्मा तो शरीर के संबंध से पृथक है दूर है अब इस पंक्ति को देखते हैं तो इसको ये विरुद्ध भी लगेगी इसको हटवा भी दिया जाता है कि सिद्धांत विरुद्ध बात है क्योंकि इस पंक्ति में परमात्मा के कर्म का निषेध किया गया है क्योंकि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता इसलिए वो कर्म नहीं करता है तो परमात्मा कुछ भी कर्म नहीं करता है फिर फिर ये जो से जन्माद्यतः सृष्टि की उत्पत्ति आदि कर्म परमात्मा के माने गए वो कहां से आ जाएंगे तो पंक्ति गलत भी हटाई जाती है कि भई ये ठीक नहीं लिखा है लेकिन उसको हम इसको यू ढंग से समझें कि कर्म हेतु का कर्म मतलब कर्माशय हेतु का कर्म का मतलब कर्माशय कर्माशय हेतु के फल होते हैं और कर्मचय न शरीर धारणाम अंतरे न संभवती है जो कर्माशय है वो शरीर के बिना नहीं बनता है अब परमात्मा कर्म तो करता है उसमें तो कोई बात नहीं है लेकिन कर्माशय वाला कर्म नहीं करता है उसका कर्माशय नहीं बनता है क्योंकि कर्माशय तो उन्हीं का बनता है जो शरीर धारण करते हैं और उसके साथ में और विशेष जोड़ सकते हैं कि जो अविद्या से युक्त तो होते हैं क्लेशों से युक्त तो होते हैं उनका कर्माशय बनता है परमात्मा का तो कर्माशय नहीं बनता है किंतु परमात्मा तो शरीर संबंधा पृथक भूता है शरीर से पृथक है इसलिए वो कर्म ही नहीं करता ये नहीं निकालना है शरीर से पृथक होने के कारण वो कर्माशय वाले कर्म नहीं करता है बंधन में लाने वाले कर्माशय वाले कर्म उसके नहीं होते हैं इसलिए उसको भोग भी नहीं होता है आगे उक्तम यथा जैसे कि कहा गया है अज एक पात यजुर्वेद का मंत्र का भाग दिया इन्होंने प्रारंभ में कुछ और है फिर बीच का भाग है यह अजय एक पाद देवो वो वाला नहीं है ये मंत्र आगे कुछ और है फिर अजय एक पाद है और फिर बाद में भी कुछ और है तो इसमें अजय शब्द पर ये केंद्रित होना चाह रहे हैं कि शरीर संबंध से रहित है मतलब अजय है वो उत्पन्न नहीं होता शरीर धारण नहीं करता और एक पाद का अर्थ है कि एक पादो बोधो यश्य से एक निश्चयात्मक बोध ज्ञान है जिसका गत्यर्थक पद धातु है वो ज्ञान अर्थ के अंदर लेते हुए कि एक ही निश्चयात्मक बोध है उसका दो नहीं है कि ऐसा भी हो या ऐसा भी हो बिल्कुल निश्चात्मक ज्ञान है जिसका ऐसा वो परमात्मा तो अजय है वो उत्पन्न नहीं होता और यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का एक अंश और दिया सपर्य चुक्रम अकायम अकायम पर केंद्रित है कि वो शरीर से रहित है उत्पन्न नहीं होता है शरीर को धारण नहीं करता है तो उसका फिर कर्माशय भी कैसे बनेगा इसलिए परमात्मा के संभोग की प्राप्ति यानी सुख दुख के भोग की प्राप्ति नहीं होती है वैशिष्यात क्योंकि वो भोगता ही नहीं है अनशन है ना खाता है न भोगता है इसलिए यह आपत्ति ठीक नहीं है अब जब सिद्धांती ने यह बात रखी कि वो खाता नहीं है अब यहां तो शब्द प्रमाण बहुत काम में आता है बोले नहीं परमात्मा को खाने वाला तो कहा है आप कहते हो कि भोग नहीं भोगता है तो परमात्मा को तो खाने वाला कहा खा है तो अगला सूत्र नवा सूत्र बोलिए <coughs> देखिए अत्ता चराचर ग्रहणात बोले परमात्मा को अत्ता कहा है अत्ता कहते हैं खाने वाला अद खाने वाला अद धातु से करता होता है, खाने वाला, तो परमात्मा को तो खाने वाला कहा है आप ये कैसे कह रहे हो कि वो भोगता नहीं है आपने अनशन अन्य कहा लेकिन भोगता भी है वो देखो हम बताएंगे उदाहरण आपको तो अत्ता भाष्य देखिए परमात्मा संभोग प्राप्ति परमात्मा के भोग की प्राप्ति को आपने मना किया किंतु लेकिन यसे ब्रह्मच क्षत्र भवत ओदन मृत्यु यस्योप सेचनम क इथा वेद यत्र परमात्मा कहा ब्रह्मच क्षत्र जिसके ब्रह्म और क्षत्र दोनों उभे दोनों भवता ओदन ओधन ओदन बन जाते हो चावल बन जाते हैं ये ब्रह्म का मतलब यहां पर ब्राह्मण है और क्षत्र का मतलब क्षत्रिय है ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके ओदन है वचित शाल्य ओदन रुचि ओदन बहुत तो अच्छा माना जाता है ना मुलायम मुलायम नरम नरम सुगंधित जाता है अंदर मुख्य अंदर तो बहुत अच्छा लगता है चावल जो चावल प्रेमी है उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है और कई जने चावल अधिक खाते हैं रोटी कम खाते हैं मेरे रोटी चबानी पड़ती है <laughs> उसमें जोर आता है न फिर किनके दांत में दिक्कत हो चबती नहीं है तो वो नरम चीज लेते हैं तो चावल है चावल तो वैसे ही गिटक जाओ और नरम होते हैं फिर तो कुछ बात ही नहीं तो जिसका ये ब्रह्म और क्षत्र ब्राह्मण और क्षत्र ये दो शक्तियां आध्यात्मिक शक्ति और बल शक्ति दोनों संसार के लिए हित कर है ये दोनों जिसके उदन की तरह से होते हैं और मृत्युर्यस्य उपसेचनम और मृत्यु जिसका उपसेचन है उपसेचन कहते हैं ऊपर से जो सींचा जाता है अब चावल बांट दिए ऊपर से जो सींचा जाता है तो घी सींचा जाता है ऊपर से अथवा चटनी वगैरह डाली जाती है अथवा दाल डाली जाती है ऊपर से चावल के ऊपर ऊपर सांभर आदि जो भी है तो मृत्यु जिसका उपसेचन है और मृत्यु को ऊपर डाल करके इसके खूब चटनी वगैरह लगा करके वो खाता है अब जो ओदन कहा उपसेचन कहा तो, तो खाने की बात ही है तो क्था वेद यत्र कौन जानता है कि वो कहां पर है ये जिसके भोजन है वो कहां है कौन जानता है यानी नहीं जानता कोई ठोपनिषद का लिखा है इसमें भी जो संख्या लिखी है एक दो पच्चीस पच्चीस है ये एक दो पच्चीस को तो थोड़ा संख्या में कई बार भेद भी हो जाता है मैंने एक दो पच्चीस ठीक है अब इसमें पहला मतलब तो पहला अध्याय दो मतलब दूसरी बल्ली और पच्चीसवा श्लोक है अब यहां पर आप एक को हटा भी दें दो पच्चीस करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप वहां पर जाकर के एकादश में देखेंगे कि भाई एक दो पच्चीस तो पहली पहले से तो आप ले लेंगे बल्ली अब उसमें देखेंगे दो दो देखेंगे आप श्लोक उस दो में पच्चीस व कहां से मिलेगा वो तीन है ही नहीं वहां पर तो जब कठोपनिषद एकादशोपनिषद देखनी हो तो बस दो और पच्चीस सीधा देखना एक को नहीं देखना है और जहां अध्याय का वर्णन है वहां एक दो पच्चीस देखा जाएगा ये एकादृश स्थले यस्य भाषते यहां जो परमात्मा का खानापन भोक्तापन भाषित हो रहा है सीधे सीधे लिखा हुआ नहीं है लिखा ना है खाने वाला लेकिन इसमें अत्रित्व खानापना यहाँ पर भाषित हो रहा है प्रतीत हो रहा है न तद भोक्तृ रूपेणा ये भोक्ता के रूप में नहीं है वास्तव में भोग रूप के रूप में नहीं है कथम तरी फिर कैसे है तो उच्चते चराचर ग्रहणाथ चराचर ग्रहणाथ ये उत्तर दिया जा रहा है कि यदि कहीं अत्ता का आभासन हो तो भी यहां क्या ग्रहण करेंगे इस वाक्य में तो चराचर को खोल रहे हैं चरो जंगमो अचरो जड़म चर का मतलब है जंगम गतिशील जो है गच्छती थी और अचर का मतलब है जो गतिशील नहीं है यानी जड़ पदार्थ है वो तो तयोर जड़ जंगमयो प्रलय काल ग्रहणाथ तो और जंगम सब चीजों को प्रलय काल में वो ग्रहण कर लेता है ये उसका खाना है खाने का मतलब है उनको ग्रहण कर लेता है प्रलय काले ग्रहणा स्वात्मनी संघारात् अपने में उनका उपसंहार कर लेता है आगे वस्तु तो अत्र उपनिषद ही तस् शक्ति प्रदर्शिता यहां पर जो वचन ऊपर दिया कठोपनिषद का ये इसको अत्ता कहने के लिए नहीं उसकी शक्ति को बताने के लिए है इस संसार में ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेष शक्ति होते हैं ज्ञानवान है और बलवान है कुशल है योग्य व्यक्ति है उनको भी ये प्रलय काल में ले जाता है सामान्य व्यक्ति की तो क्या कथा तो उसकी इससे परमात्मा की शक्ति को बताया गया है यद जगती शक्ति द्वयम वर्तते जो जगत में दो प्रकार की शक्तियां हैं तत्र एका ब्राह्म शक्ति अपरा खात्र शक्ति एक ब्राह्मण शक्ति एक क्षत्रिय शक्ति परंतु उभे शक्ति तत्समुखे तुच्छे स्तो लेकिन ये दोनों ही शक्तियां उस परमात्मा के सामने अत्यंत तुच्छ है बहुत छोटे है यम अपनी तदनों मृदु भोजनवत्त होती कि ये जो दो शक्तियां हैं ये भी उसके लिए ओदन ओदन को खोलने यहाँ पर मृदु मुलायम मुलायम भोजन हो जाता है मृदु भोजन कि चराचर अथवा यहां पर ब्रह्म और क्षत्र से चर और चर का ग्रहण भी किया जा सकता है ब्रह्म से चर और क्षत्र से अचर का यह भी इन्होंने संगति लगाई है आगे मृत्यु रपी यह सर्वान स्वमुखे मुखे स्थापयती और मृत्यु भी जो सबको अपने मुख में डाल लेती है किसी को नहीं छोड़ती है तम अभी सर उपसेचनम एवं स्वस्मिन विलीनम करोति उस मृत्यु को भी ये उपसेचन के समान अपने में विलीन कर लेता है अर्थात जब प्रलय कर लेता है तब मृत्यु भी काम नहीं कर सकती मृत्यु क्या मारेगी किसी को सबको उसने अपने में विलीन कर लिया है कोई जीवित ही नहीं है मृत्यु का अस्तित्व रहेगा क्या प्रलय काल में किसको मारेगी वो तो परमात्मा ने जैसे कि मृत्यु को भी इन सबके साथ लपेट के इनको भी सबको खा लिया और मृत्यु को भी साथ में खा गया मृत्यु का भी मृत्यु है ये न ही ब्रह्म क्षत्र वस्तु नहीं, नहीं। ब्रह्म और क्षत्र वास्तव में कोई खाद्य वस्तु तो है नहीं कि परमात्मा उनको खाए नहीं वस्तु नहीं है तत्र कि वहाँ पर कोई चाटने योग्य और स्वाद लेने योग्य वस्तु हो ऐसा तो कुछ है नहीं न चाह वेदे तस्त परमात्मा नो भोक्तृत्व और वेद में परमात्मा का भोक्तृत्व भी कहीं नहीं कहा गया है किन्तु तसे निषेधा एवं कृत है बल्कि उसका निषेध किया गया कहा ये था अनश्न अन्यो अभिचाकशीति पीछे जो ऋग्वेद मंत्र आया अनश्न परमात्मनो भोग प्राप्ति संभव इसलिए परमात्मा को भोग की प्राप्ति नहीं होती है भले ही वो हृदय प्रदेश में आत्मा के साथ में रहता हो और अपनी बात की पुष्टि के लिए कहते हैं कि परमात्मा को भोग की प्राप्ति क्यों नहीं होती है तो कहते हैं दसवा सूत्र प्रकरणाच प्रकरण से भी यह हमें पता लगता है कैसे बोले अथ छकरणात प्रकरणात एत गम्यते प्रकरण से ये जाना हो जाता है न अत्र अत्र परमात्मनो परमात्मोभक्तृत्व विषयकम् किंतु तस्य शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम या शक्ति को ठीक कर लीजिए श को पूरा ये जो प्रकरण है ये परमात्मा के भोक्तृत्व शक्ति को बताने के लिए नहीं है ये तो परमात्मा की शक्ति को बताने के लिए है जेयत्व प्राप्यत्व एवं प्रक्रियते परमात्मा का जेयत्व और प्राप्यत्व ही यहां पर में आ रहा है तथित तो जैसा कि इन वचनों में कहा गया है ये वचन उसके आसपास के कहे गए हैं अगर आसपास के वर्णनों में खाने पीने का वर्णन होता तब तो, तो यहां पर लगा भी सकते थे लेकिन आगे पीछे ऐसा वर्णन नहीं है उनके उदाहरण दे रहे हैं कि अणोरणियान महत्व वो छोटे से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा है आसीनों दूरम रजती शयानो यात्री सर्वता वो बैठा बैठा भी दूर तक चल लेता है दूर तक पहुंचा हुआ है और शयानो यात्री सर्वता और लेटा लेटा ही वो सब जगह पहुंच जाता है अर्थात पहुंचा हुआ ही है सब जगह महानतम विभुम आत्मा मत्वा उस महान विभु आत्मा को मान करके स्वीकार करके फिर कहा यमेव ऐसा तेन तेनालभ्य जिसके द्वारा उसका वर्ण कर लिया जाता है यमेव ऐसा वृणुत ये परमात्मा जिसका वर्ण करता है तेनालभ्य उसके द्वारा उस जीवात्मा के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है प्रज्ञाने प्रज्ञा न उस प्रज्ञान के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है ये कठोपनिषद के वचन दिए गए हैं इसी प्रसंग से के साथ के पीछे जो इन्होंने वर्णन किया था ये ये भी कठोपनिषद का दो पच्चीस का था और ये जो वर्णन इन्होंने बताया ये बीस से तेईस तक का बताया यानी इसके पहले का बताया जो कि प्रकरण चल रहा है तो इति वचने परमात्मा प्रकृत है इन सब में परमात्मा का ही प्रकरण चल रहा है और पुनः फिर ये वचन आया यस्य ये ब्रह्मचोत ओदना मृत्यु क इथावेद ये वचन आई चुका है इति उक्तम तस्मा एक वचनम न भोग प्राप्ति दृष्टिया परमात्मा को भोग की प्राप्ति होती है इस दृष्टि से वचन ही नहीं है किन्तु चराचर संहारक संहारकरण शक्ति प्रदर्शन पूर्वक अचर जगत के संगहार करने की शक्ति के प्रदर्शन को बत, उसको प्रदर्शित करने के लिए बताने के लिए वर्णन किया तस्य अत्र मात्रम एव अभिष्टम अत्र वो दुर्जय है इतना होते हुए भी वो दुर्जीय है ठीक तरह से जाना नहीं जा सकता हमारे लिए जानना कठिन है वो ही कहना यहां पर अभिष्ट है क्योंकि तो इन्होंने जो कहा था यहां पर क इथावेद यहाँ कौन जान सकता है कि वो कहां पर है पूर्व स्पष्ट हमें अनुभूति नहीं होती है आगे सूत्र अपनी बात की पुष्टि के लिए कि वो एक ही जगह पे दोनों रहते हैं उसको बता रहे हैं गुहाम प्रविष्ट आत्मानव ही तत्दर्शनाथ एक गुहा में प्रविष्ट एक गुहा में प्रविष्ट आत्मानव दो आत्मा है द्विवचन का रूप है ये तत्दर्शनाथ ऐसा देखे जाने से शास्त्र में ऐसा वचन मिलता है भाष्य त्र अध्यात्म ग्रंथे गुहाम प्रविष्ट गुहाम प्रविष्ट ये जो वचन जहां शास्त्रों में मिलता है इति अनिर्दिष्ट उच्च वहां ये नहीं कहा गया कि ये दो आत्माएं कौन सी हैं गुहाम गुआम प्रविष्ट गुहा में प्रविष्ट हैं आत्माएं हैं लेकिन वो कौन सी आत्माएं ये तो वहां पर कहा नहीं गया तो कौ तऊि तो न वो दो कौन है ये नहीं कहा तो तौता तो वो दोनों ये वाले कौन है आत्मा नौन से है जीवात्मा परमात्मा नव खलु विजय जीवात्मा और परमात्मा जानने चाहिए गुहाम प्रविष्टओ तो वचन मिल रहा है लेकिन वो है कौन तो सूत्रकार ने खोल दिया गुहाम प्रविष्ट आत्मा वो दो प्रकार के आत्माएं हैं तथ्य था जैसे कि ऋतम पिबंत सुकृत लोके गुहाम प्रविष्ट परमे परार्थे कठोपनिषद का है ये गुहाम प्रविष्ट शब्द यहां पर है ऋतम पिबंत ऋत को पीते हुए सत्य को पीते हुए ज्ञान को पीते हुए सुकृत्य लोक है इस सुकृत पुण्य करने वाले लोक में जिस लोक में हम पुण्य कर सकते हैं यानी मनुष्य जन्म में तो ये दो आत्माएं हैं जो सुकृत को सुकृत लोक में रहते हुए रितम पिवंत ज्ञान को सत्य को पीती रहती हैं यानी दोनों चेतन हैं और ये गुहा में प्रविष्ट है परमे परार्थ, परार्थे और वो परम सबसे ऊंचे और उसके भी पर अर्थ के अंदर वहां पर वो विद्यमान है तो कुतो अत्र जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा परमात्मा का ग्रहण कैसे किया तो क्या तदर्शनाथ उसका दर्शन यहां पर होता है तयोर दर्शनात उन दोनों का दर्शन होने से तदर्शनाथ को खोला तयोर दर्शनात और खोल रहे त्रदय गुहा या अध्यात्म योगे न हृदय की गुहा में अध्यात्म के योग से अध्यात्म की साधना से अनुभवनाथ अनुभव करने से तथा अन्यत्र ग्रंथेशु पठनाथ अध्यात्म ग्रंथों में भी ये पाठ होने से वह अनुभव भी होता है और शास्त्रों में कहा भी गया है उसके लिए वचन दे रहे हैं कठोपनिषद का अंगुष्ठ अंगुष्ट मात्रो अंतरात्मा सदा हृदये जनान एक अंगुष्ठ मात्र एक पुरुष है जो कि अंतरात्मा है और सदा मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट है ये छोटे से स्थान पर इसलिए परमात्मा को अंगुष्ट मात्र कह दिया है। छोटे से स्थान में है। वैसे तो सर्व्यापक तम स्वाद शरीर प्रबृहे ईशिका धैर्य उसको अपने इस शरीर से बाहर निकाले जैसे मूंज के द्वारा ईशिका को धैर्य से पकड़ करके निकाला जाता है धीरे से उसको निकाल लेते हैं ऐशा में आत्मा अंतर हृदय और प्रमाण दे रहे ये मेरी आत्मा है जो कि हृदय के अंदर है यानी परमात्मा मेरे हृदय के अंदर है और उदाहरण दे रहे हैं बृहस्पति में आत्मा नमणा नाम हृदय ये बृहस्पति ये मेरी आत्मा है ये है और हृदय है हृदय के अंदर विद्यमान है मनुष्यों का भी यह नेतृत्व करने वाली है मनुष्यों की यह नेता है ऐसी ये आत्मा हृदय के अंदर है वचन स्थानम निर्दिष्ट इन सब वचनों में जीवात्मा का स्थान बताया गया है और आगे कह रहे हैं अणोरणियान महतो महीन आत्मा यस्य जनता निहितो गुहायम जो अणु से भी अणु है सूक्ष्म से सूक्ष्म है बड़ी से बड़ी है ऐसी आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहाय इस जंतु के गुहा में निहित है इस जंतु के यानी जीव के गुहा में हृदय प्रदेश में निहित है उस सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े परमात्मा को इस आत्मा के इस ज, उस आत्मा को इस जंतु के यानी इस जीवात्मा के गुहा में निहित कहा गया है अर्थात ये प्रमाण हमारे को बहुत मिल रहे हैं गुहा में प्रविष्ट हो गुहा में प्रविष्ट है और ये दोनों के दोनों चेतन आत्मा है इससे संबंधित कुछ और प्रमाण भी आगे दिए गए हैं इनको अगली कक्षा में देखेंगे प्रणोद धारण विवादन हो